सिद्धांत व्यक्ति तो तो में साध्यता साध्य हेतु निश्चय यद साध्यता आवच्छेद कैसे होगा साध्यता अनवच्छेदकम य तो साध्यता अवच्छेदकम तो यहाँ तक आपको स्पष्ट है क्या अच्छा प्रतियोगी असमानधिकरण पहले कहते हैं कि जहाँ हेतु रहेगा वहा साध्य रहेगा तो साध्य का अभाव रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा अन्य कोई अभाव रह सकते हैं अन्य कोई अभाव होगा तो वो अभाव का प्रतियोगिता वो अभाव का प्रतियोगी साध्य बनेगा क्या नहीं बनेगा तो अगर जो अभाव वहाँ रहते हैं जहाँ हेतु रहता है वहाँ जो अभाव रहता है वो अभाव का प्रतियोगी अगर साध्य नहीं हुआ तो वो अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद साध्यता अवच्छेद बनेगा क्या धूम है वहाँ घटाभाव हो सकता है घटाभाव का प्रतियोगिता आवश्यको कौन होगा घटाभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद घटत होगा तो घटक तो तो प्रतियोगिता आवश्यक हो सकता है किंतु तो बंधित्व प्रतियोगिता कि आवश्येद हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि बन्नी को होना पड़ेगा तो बन ही अगर प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं होगा तो फिर बन ही प्रतियोगिता अनुवच्छेदक होगा यहाँ तक पंक्ति हुआ कि यो अभाव उसका पहले दो छोड़ दीजिए यो अभाव वहां से लिखिए मतलब वहां से देखिए यो अभाव तत् तो तो प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत तो साध्यता अवच्छेदकम साध्यता अवच्छेदक प्रतियोगिता का अनवच्छेदक होगा जो अभाव वो अभाव कहाँ है जो अभाव को हम देखते हैं वो अभाव कहाँ है पक्ष में है पर्वत में है तो अभाव अभी पर्वत में पक्ष में दिख रहा है तो पक्ष में हेतु है तुहे? तो अभाव हेतु समानाधिकरण हुआ तो प्रथम अंश हुआ हेतु समानाधिकरण होना चाहिए अभाव जो अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद का साध्यता अवच्छेद बनेगा बंधुत्व बनेगा वो अभाव हेतु जहाँ है वहां रहना चाहिए उस अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद बंधुत्व नहीं बनेगा प्रतियोगिता अनवच्छेद बनेगा तो वो अभाव वहां होना चाहिए जहां हेतु है एक बात हुआ दूसरा है कि वो अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं होना चाहिए अर्थात तो अव्यापी वृत्ति नहीं होना चाहिए अर्थात कहीं अभाव है कहीं अभाव नहीं है जैसे कहते एक वृक्ष है उसी वृक्ष में कहीं कपि संयोग है शाखा में कहीं कपी संयोग नहीं है मूल में तो इसी प्रकार की हो जाने से एक ही वृक्ष में कपिशयोग है भी कपी संयोग नहीं भी है इसी प्रकार की आप कहेंगे कि पर्वत में आप घटाभाव दिखा रहे हैं हेतु समानाधिकरण है उस अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेदित्व है ये है किंतु अभाव ऐसा है कि तो उस पर्वत में घटा भाव है और घट भी है ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा तब वहां घट का अभाव कैसे कहें घट भी तो वहाँ विद्यमान है ऐसे वो अभाव नहीं होना चाहिए आप इसी प्रकार कहें घटो देखिए घटो ऊपर में नहीं है ना तो तो नीचे तो में कितु है? है एक, एक जगह पर नहीं है कह देगा घट नीचे रख देगा कहेगा ऊपर में घट नहीं है ना इस प्रकार की कहेगा तो आपको फिर कहेगा की फिर हम पर्वतों को पक्ष नहीं बनाएंगे आप जिस अंश में मानते हैं क्योंकि आपको अभाव हेतु के साथ समानाधिकरण करना चाहिए आपका हेतु मान लीजिए कि पर्वत का शिखर में दिख रहा है धूम आप पर्वतों पर्वतोवन ही मान कहते हैं कहेगा देखिए आप घटा भाव को दिखा रहे हैं ना ऊपर में तो घटा भाव है कि मूल में घट है तो पर्वतो घटाभावान है पर्वतो घटवान भी है कहेंगे अगर आप इस प्रकार के कहते हैं अर्थात आपको अभी जो धूम है वो घटाभाव के साथ समानाधिकरण हुआ घट के साथ भी समानाधिकरण हुआ तो इस प्रकार अगर कहा जाएगा सिद्धांत कहेगा तो फिर हम पर्वतोवनीमान नहीं कहेंगे पर्वत शिखर अवनीमान कहेंगे अर्थात आपको उस जगह लेना पड़ेगा जहाँ हेतु है और वो अभाव है और वहां प्रतियोगी नहीं है ऐसा ही लेना चाहिए नहीं तो प्रतियोगिता अनवच्छेद का धर्म अर्थात तो वहां तो प्रतियोगी विद्यमान हो गया विद्यमान हो जाएगा तो अभाव कहाँ है अभाव नहीं, तो नहीं तो है तो प्रतियोगी कौन बनेगा प्रतियोगी नहीं है तो प्रतियोगिता अवच्छेद का कहाँ है अनवच्छेद को कहाँ मिलेगा ये सब आपका पंक्ति नहीं घटेगा इसलिए प्रतियोगी वहाँ होना नहीं चाहिए इस प्रकार के अभाव लेना चाहिए प्रतियोगी असमान कहा अर्थात प्रतियोगी वहाँ होना नहीं चाहिए प्रतियोगी हो जाएगा तो अभाव नहीं है अभाव नहीं होगा तो फिर आगे आपका पंक्ति ये सब नहीं जाएगा नहीं पहले रुकिया यहाँ तक तो हो गया स्पष्ट हुआ तो प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण होना नहीं चाहिए कौन प्रतियोगी जहाँ है वहां वो नहीं होना चाहिए कौन असमान अधिकरण कौन और हेतु समान अधिकरण भी अभाव प्रतियोगी असमान अधिकरण हेतु समान अधिकरण हे अभाव होना चाहिए ऐसा जो अभाव अर्थात जहाँ हेतु है वहां ये प्रतियोगी है क्या अभाव का प्रतियोगी नहीं है तो हेतु जहाँ है वहां वो प्रतियोगी नहीं है अभाव है मतलब अभाव है और प्रतियोगी नहीं है प्रतियोगी असमान अधिकरण होना चाहिए और हेतु समानाधिकरण होना चाहिए अभाव का दो विशेषण हुआ ऐसे अभाव आप लेंगे लेकिन। अभाव प्रतियोगी नहीं रहेगा रहे रहे नहीं रहेगा ऐसा अभाव लेना है इस अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद बनित्व ऐसा अभाव आपको लेना पड़ेगा प्रतियोगिता अनुच्छेद आपका साध्यता अवच्छेद को होना चाहिए ऐसा जो साध्यता अवच्छेद अगर ऐसा नहीं हुआ आपका साध्यता तो ऐसा आपका साध्यता अवच्छेद नहीं हुआ अर्थात तो आपका साध्य हुआ नहीं है अर्थात साध्य का अभाव हो गया प्रतियोगी अवच्छेद प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म होना चाहिए प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म होना चाहिए बंधित्व अगर बंधित्व प्रतियोगिता अनवच्छेद नहीं हुआ इसका क्या अर्थ होगा साध्य अभाव है तो ये नहीं होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि आपका जो बंधित्व है साध्यता अवच्छेदक है तो वो प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म ही बनना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म नहीं होना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म हो जाएगा अर्थात बन्ही वहां नहीं है प्रतियोगी मतलब तो प्रतियोगिता का अवच्छेद को बन जाता है प्रतियोगिता कब आएगा अगर वो प्रतियोगी तो? बने तो प्रतियोगी कब बनेगा अगर वहाँ अभाव हो तो बंधित्व तो जो प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म बन जाएगा तो वहां बनी अभाव रहेगा ना बन रहेगा बन ही जब प्रतियोगिता अवच्छेद हो रहा है अभाव हो जाएगा इसलिए कहते हैं की प्रतियोगिता अवच्छेद को नहीं होना चाहिए प्रतियोगिता अनवच्छेद को होना चाहिए घटाभाव का, का? और है बनी, तो है। बनी है ना हाँ। कैसे पता चले अभी तक तो कहते हैं कि आप व्याप्ति का लक्षण कह रहे हैं व्याप्ति का लक्षण है कि जहाँ धूमो होगा वहाँ बनी को होना पड़ेगा तो आप दो चार जगह देख लिए हैं किंतु जिसको व्याप्ति का ये लक्षण पता नहीं है उसको कैसे बताएंगे आप कह देंगे जहा धूमो होगा वहां बनी होगा ये तो सामान्य भाषा में कह देंगे ये नया एक भाषा में कहेंगे अर्थात जहां धूमो होगा वहां बनी का अभाव नहीं यही कह रहे हैं सामान्य भाषा में कहते हैं जहां धूमो होगा वहां बनी होगा ठीक जहां धूमो होगा वहां बनी का अभाव नहीं होगा तो बन्ही का अभाव नहीं होगा अर्थात बंधी तो, तो प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म नहीं बनेगा यही बातें कह रहे हैं प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म नहीं बनेगा <laughs> अच्छा और बन्ही का अभाव नहीं होगा अभाव कह दिए अभाव किस प्रकार के ये सब के लिए विशेषण दे दिया जो अभाव वहां होगा वो किस प्रकार के होगा कहने इस प्रकार की होगा किन्तु इस प्रकार की बन्ही अभाव तो मिलेगा नहीं नहीं तो कहेंगे धूमो पर्वत का शिखर में है तो आप कहेंगे कि धूमा भाव बन्या भाव वहां नहीं होना चाहिए कहेंगे क्योंकि यत्र धूम तत्र बनी क्योंकि देखिये मूल में बंधी नहीं है बन्या भाव है पर्वत का मूल में कही आप कहते हैं ना पर्वतो बीमान कहते हैं ना पर्वतों है ना? पर्वत का शिखर में धूमो है वहां बनी है किंतु आप कहते हैं कि ऐसा अभाव होना चाहिए जिसका प्रतियोगिता अनवच्छेद बनेगा बन्ित्व और बन्य अभाव तो मिल रहा है पर्वत में पर्वत का मूल में बनिया है पर्वत का मूल में बन्या भाव मिलेगा तो बन्ित्व तो प्रतियोगिता अवच्छेद का बन जाएगा पर्वत का मूल में बनिया भाव मिल रहा है बंधित्व अवच्छेद का बन जाएगा इसलिए कहते हैं कि समानाधिकरण नहीं होना चाहिए नहीं तो बनी अभाव भी है और बनी भी है आपको कोई अभाव लेना है कहते तो बनी अभाव है उसका प्रतियोगिता अवच्छेद अनवच्छेद नहीं होता है इसलिए कहते हैं अभाव के साथ प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं होना चाहिए और दूसरा है कि वो अभाव जो अभाव को आप ले रहे हैं वो अभाव हेतु के साथ रहना चाहिए अर्थात बन ही अभाव हेतु के साथ धूम के साथ रह जाएगा क्या नहीं रहेगा ऐसा अभाव फिर उसका प्रतियोगिता अवच्छेद तो नहीं बनेगा तो अभाव के लिए ये सब विशेषण दे रहे हैं अच्छा तो यह तो साध्यता अवच्छेदक साध्यता अवच्छेद का अर्थात बनित्व यहाँ तक कौन सी एक ही है अर्थात साध्यता अवच्छेद को वो प्रतियोगिता अनवच्छेद को बनना चाहिए ये दोनों एक ही इसलिए यत् दोनों को बराबर कर दिया प्रतियोगिता अवच्छेदकम यथ साध्यता अवच्छेदकम अर्थात साध्यता अवच्छेद को प्रतियोगिता अनवच्छेद को होना चाहिए ऐसा जो साध्यता अवच्छेद को होगा आगे हेतु निष्ठ इसको रख दीजिए तद अवच्छिन्न तद पद से साध्यता अवच्छेद का साध्यता अवच्छेद का अवचिन्ह कौन हो जाएगा साध्य तो साध्य का सामान अधिकरण्यम ये हेतु में आएगा हेतु में आएगा, हे आएगा? तो हेतु निष्ठ तद अव साध्य सामान अधिकरण्यम ये हो गया व्याप्ति नहीं हेतु निष्ठ साध्य सामान अधिकरण्यम सामान्यतया तो हो गया हेतु निष्ठ साध्य सामान व्याप्ति इतना हो गया हेतु में साध्य का सामान आता है ये व्याप्ति है किंतु ये साध्य किस प्रकार के होना चाहिए कहते ये सब उसका विशेषण दे रहे हैं ये सब इतना क्यों घटा रहे हैं ये सब देखने से थोड़ा हमको और अधिक पढ़ लेना पड़ेगा तो ये सिद्धांत लक्ष्मण में ये सब कहे है अब तो खाली कह सकते थे हेतु निष्ठा साध्य सामान अधिकरण व्याप्ति इतना कह सकते थे कि सब स्थलों दिखाएंगे देखिए यहाँ दोष हो रहा है अब यहाँ नहीं दिया है उनको देखा नहीं अभी हमको तो।, तो वो सब दोष दिखाएंगे तभी ये सब धीरे धीरे लक्षण बढ़ाएंगे देखिए हेतु निष्ठा साध्य सामान अधिकरण्य व्याप्ति होगा पर्वत में शिखर में धूम है और वहां बनी है और पर्वत का मूल में बनी अभाव है अभी हेतु में साध्या भाव का सामान अधिकरण्य हो रहा है और है हेतु में साध्य सामान अधिकरण कहाँ आया तो धूम में कहा व्याप्ति आएगी तो कहेंगे ये दोष हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि आप वहाँ साध्या भाव दिखा दिए पर्वत में हेतु को दिखा रहे हैं और साध्याभाव को दिखा दिए कहते तो वो साध्याभाव प्रतियोगी भी के साथ समान अधिकरण है क्या कहते हैं हाँ कहते तो फिर वो अभाव नहीं माना जाएगा इसलिए कहते हैं कि हेतु के साथ असमान अधिकरण होना चाहिए अभाव हेतु समान अधिकरण अभाव हो जाने से आपका ये मूल लक्षण भी नहीं घटेगा हेतु हेतु समान अधिकरण अभाव होना तो चाहिए हाँ हेतु असमान अधिकरण अभाव हेतु समान अधिकरण होना अच्छा। चाहिए दूसरा है कि हेतु समानाधिकरण ये शब्द प्रतियोगी असमानाधिकरण ये नहीं कहने से पर्वत में बनी होने पर भी पर्वत में बनी अभाव लेकर के हेतु में साध्याभाव का समान अधिकरण नहीं आएगा इसलिए प्रतियोगी असमान अधिकरण यह कहना पड़ेगा अगर हेतु समानाधिकरण क्यों कह रहे हैं <laughs> तो ये हेतु समानाधिकरण साध्याभाव ये होना पड़ेगा हेतु समानाधिकरण साध्याभावी घटाभाव रहना चाहिए मतलब समानाधिकरण अधिकरण घटाभाव का समान बनी को लेकर के धूम में मतलब दोष क्या दिखा सकते हैं में भाव का सामान्य हेतु समान अधिकरण अभाव हेतु समान अधिकरण नहीं कहेंगे हाँ अभाव को अगर हेतु समान अधिकरण नहीं कहेंगे तो पर्वत में धूम है और हृदय में बन्यवाप है तो होने से अभी है तुम्हें अभाव समान अधिकरण है तुम। ना, ना, हेतु समानाधिकरण घटाभाव हुआ न उस प्रकार की हम हेतु के साथ अभाव समानाधिकरण होना चाहिए जिस अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद बंदित्व तो नहीं होना चाहिए अगर इसको नहीं देंगे तब आ, हेतु के साथ समानाधिकरण नहीं देंगे तो अच्छा घट को लेने से क्या आप विचार दे रहे हैं व्यापक घट को लेने ऐसी तो व्यापक तो के बीच में हेतु समान समानधिकरण अभाव हेतु समान अधिकरण अभाव नहीं होना चाहिए मतलब धूम का व्यापक घट में जाएगा अच्छा हाँ ये किंतु इस प्रकार के साथ कुछ अलग दिए है अविस्मरण नहीं है ठीक है प्राचीन में व्यापार नहीं है अर्थात करोणों का लक्षण में व्यापार नहीं है लोग खाली कहेंगे असाधारण कारणम करो तो इसलिए जो असाधारण होगा और कारण होगा वही करण बन जाएगा व्यापारों उनको आवश्यक नहीं है व्यापार प्राचीन केवल उतना ही मान लेंगे इसलिए उनके मत में परामर्श करण बन जाएगा प्राचीन का मत में परामर्श करण बन जाएगा करण और कार्य कर्ण के आगे व्यापार व्यापार के आगे कार्य व्यापार कारण वो परामर्श व्यापार परामर्श होगा अच्छा जो हुआ अभी परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ये लक्षण देते हैं परामर्श जन्य भी है और ज्ञान भी है परामर्श का जो प्रत्यक्ष होता है परामर्श का अनुव्यवसाय परामर्श जन्य भी है परामर्श होने से परामर्श का अनुव्यवसाय होगा और ये ज्ञान भी है तो परामर्श जन्य भी हुआ और ज्ञान भी हुआ अनुव्यवसाय तो लक्षण हम अनुमिति का कर रहे थे गया परामर्श का अनुव्यवसाय में ये अनुमित नहीं है ये तो परामर्श ज्ञानवान अहम इस प्रकार के ये ज्ञान है अनुमिति है पर्वत वन्नीमान तब परामर्श का अनुव्यवसाय हो गया बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानवान अहम ये अलग हो गया तो अभी कहते हैं कि हमको ये परामर्श का अनुव्यवसाय में लक्षण नहीं लेना है तो नहीं लेने के लिए कहेंगे परामर्श का अनुव्यवसाय में क्या क्या विषय पढ़ते हैं देखिए उसमें से जो अनुमिति में विषय नहीं है जैसे परामर्श का अनुव्यवसाय में विषय आएंगे एक तो परामर्श विषय बनेगा और परामर्श का जो विषय होते हैं पर्वतों बन्नी धूम व्याप्ति ये चार आते हैं तो परामर्श अनुव्यवसाय का विषय पांच हो जाएंगे और अनुमिति का विषय पर्वत और बनी ये दो होते हैं अभी आप लक्षण में ऐसा अंश दे दीजिए जो कि परामर्श अनुव्यवसाय में है और इसमें अनुमिति में नहीं है इस प्रकार के अंश को आप लक्षण में उसका निषेध लगा दीजिए जैसे परामर्श का अनुव्यवसाय हेतु का विषय करता है और अनुमिति हेतु का विषय नहीं करता है इसलिए अब विशेषण जोड़ दीजिए हेतु अविषय को तो हेतु अविषय को कहने से अनुमिति हेतु अविषय का है उसमें लक्षण जाएगा किन्तु परामर्श का जो अनुव्यवसाय है वो हेतु अविषय का नहीं है वो हेतु विषय का है उसमें नहीं जाएगा हमको तो परामर्श अनुव्यवसाय में लक्षण का निराकरण करना है और अनुमिति में लेना है इसलिए ऐसा विशेषण जोड़ देना है जो कि अनुमति में जाएगा और परामर्श अनु व्यवसाय में नहीं जाएगा इस प्रकार के हेतु अविषय का इस प्रकार जोड़ देंगे व्यवसाय ज्ञान यदि अयम पर्वत ये व्यवसाय ज्ञान पर्वतम जाना अथवा पर्वत ज्ञानवान अहम पर्वत ज्ञान होने के बाद ही ये ज्ञान होता है परामर्श का नामर्श ना अनुव ना ना का अनुव्यवसाय परामर्श का परामर्श पहले परामर्श क्या है बन्नी व्याप्त धूमवान ज्ञान क्या यही व्यवसाय ज्ञान है परामर्श का व्यवसाय ज्ञान बन्नी व्याप्त धूमवान अयम पर्वत ये परामर्श ज्ञान इसको व्यवसाय ज्ञान कहते हैं इसका अनुव्यवसाय अर्थात इति अहम जाना इस प्रकार की ज्ञान मेरे को हो रहा है ये होने से इसको अनुव्यवसाय कहते हैं ये दूसरा ज्ञान है दोनों में हेतु तो रहेगा दोनों में तो हेतु अच्छा और परामर्श में तो जाएगा नहीं अगर हम हेतु अविषय को नहीं कहे तो ये परामर्श में जाएगा नहीं क्योंकि लक्षण है परामर्श जन्यम परामर्श स्वयं परामर्श जन्य नहीं है इसलिए उसमें तो जाने का बात ही नहीं है अनुव्यवसाय में चला जाता है उसको बारण करने के लिए हेतु कहेंगे तो अच्छा आ गए हैं परामर्श का पढ़िए इति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम पक्षधर्मता तो ज्ञानम ज्ञान होने से उसमें एक प्रकार आएगा कि विशेष आएगा जैसे कहेंगे घटत्व विशिष्ट घट ज्ञान इसमें विशेष्य कौन होगा और विशेषण प्रकार घटत्व इस प्रकार की यहाँ कहते व्याप्ति विशिष्ट पक्ष ज्ञान तो धर्मता हो जाएगा विशेष्य और व्याप्ति हो जाएगा प्रकार हो जाएगा परामर्श यथा बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत बन्ही व्याप्य ये व्याप्ति को कहता है और धूमवान पर्वत होने से पक्ष धर्मता का ज्ञान करवा रहा है इति परामर्श पक्ष धर्मता पक्ष धर्म का धर्म हो गया धूम दिखता है और धूम हो जाएगा पक्ष धर्म और पक्ष धर्मता किस में रहेगी धूम में ये धूम में जो पक्ष धर्मता रहा है। क्या चीज है कहते हैं पर्वत का संबंध हो। ये धूम पक्ष धर्म क्यों बन गया क्योंकि पर्वत का संबंध उसमें आ गया तो धूम में पक्ष धर्मता क्या है कहते पर्वत संबंध पक्ष संबंध यही पक्ष धर्मता संबंध वो धर्म क्यों बना क्योंकि संबंध हो गया तो तो धर्म में धर्मता क्या है कहते यही संबंध है यही धर्मता है कहेंगे आगे न्याय में धूमवान अयम पर्वत इति परामर्श हाँ ज्ञान परम ज्ञान में एक विशेष एक प्रकार संबंध हो गया धर्मता धर्म हो गया ये हेतु हेतु का धर्म लेंगे और धर्मता हो जाएगा उसका जो संबंध हेतु में धर्म हेतु में धर्मता रहेगी और हेतु में संबंध इसलिए धर्मता क्या चीज है कहते संबंध क्योंकि धर्म क्यों बन गया संबंध के चलते ही इसलिए धर्मता का अर्थ हो जाएगा क्योंकि धर्म से भाव इति धर्मता तो से भाव धर्म का भाव क्या है कहते हैं क्या चीज के लिए उसको धर्म कहते हैं संबंध के चलते इसलिए धर्मता शब्द का अर्थ हो जाएगा संबंध न्याय दिन में कहते हैं तजन्यम पर्वतो बन्यमान ज्ञानम अनुमिति तन्य तो परामर्शजन्य अनुमित लक्षण घटकी भूत परामर्श लक्षण आचष्टे अनुमित का लक्षण उसका घटकी भूतर्श पर लक्षण तम आचस्ते मूल में कहा व्याप्ति विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान तो विशिष्ट जहाँ होता है वो कर्मधारय का द्योतक होता है इसलिए व्याप्ति विशिष्टम च धर्मता ज्ञानम ची कर्मधारय हो गया तो जो व्याप्ति से विशिष्ट है और वो धर्मता का ज्ञान है अर्थात पक्ष धर्मता का ज्ञान है और व्याप्ति उसमें प्रकार बन गया व्याप्ति विशिष्टम अर्थात व्याप्ति प्रकार क्यों आगे कहते हैं विशिष्ट पद प्रकारता निरूपक परत्व पाठ संशोधन करना है विशिष्ट पदस्य विशिष्ट जहां आएगा वो क्या करेगा प्रकारता का निरूपक परत्वात प्रकारता का निरूपक बनेगा जहाँ भी विशिष्ट कह देंगे वो प्रकारता को कहेगा प्रकारता का निरूपक बनेगा प्रकारता निरूपक परत्व प्रकारता निरूपक में उसका तात्पर्य है विशेष दूसरा है प्रकारता का निरूपक प्रकारता का निरूपक कौन होगा प्रकार विशेषण विशेषण होगा प्रकारता निरूपक पर अच्छा ये हो गया व्याप्ति विशिष्ट शब्द का अर्थ अर्थात व्याप्ति प्रकारम यश्य ज्ञान व्याप्ति ही प्रकार है वो ज्ञान का तो व्याप्ति प्रकार हो जाने से व्याप्ति प्रकारता का निरूपक हो जाएगा व्याप्ति अगर प्रकार बनेगा किस yeah. yeah. तो प्रकार किसमें व्याप्ति में प्रकार तो व्याप्ति प्रकारता का निरूपक हो गया क्योंकि व्याप्ति में प्रकारता रहेगी तो व्याप्ति प्रकार हुआ तो व्याप्ति प्रकार का हुआ तो ये विशिष्ट शब्द का तात्पर्य हो गया उसी में तात्पर्य है विशिष्ट पद का तात्पर्य तो किसमें है तत्पर होकर के क्या कहता है कहते यही कहता है कि इसमें जिसको आप मतलब जिससे विशिष्ट बनाते हैं उसमें प्रकारता आता है अर्थात वो प्रकार बनता है यही कहना विशिष्ट पद का तात्पर्य है विशिष्ट पद उससे पहले जो शब्द है उसको प्रकार बनाता है तो विशिष्ट शब्द का तात्पर्य क्या है क्या कहना चाहते हैं कहते हैं उससे पूर्व में जो शब्द है उसको प्रकार बनाना है उसका तात्पर्य है तो प्रकारता निरूपक परत्वात् प्रकारता निरूपक में तात्पर्य विशिष्ट पद का प्रकारता का निरूपकों को कहेगा प्रकारता का निरूपक प्रकार उसी को ही कहेगा अच्छा तो व्याप्ती विशिष्ट आगे हो गया पक्ष धर्मता ज्ञान तो पक्ष धर्मता ज्ञान में पक्ष धर्मता ज्ञानम् पक्ष धर्मता इस प्रकार की है ना नहीं है पक्षधर्मता ज्ञानम् ष्ठी समास हो गया पक्षधर्मता या ज्ञानम पक्षधर्मता ज्ञान जब कहते हैं घटस्य ज्ञानम् तो वहां ष्ठी हुआ घटस्य ज्ञानम् इति घट ज्ञानम यहां ज्ञान के प्रति घट क्या है? बनता है विषय बनता है इस प्रकार के जब कहेंगे पक्ष धर्मता ज्ञानम तो ज्ञान का विषय क्या बनेगा पक्षधर्मता तो ये क्या चीज को कह देता है ष्ठी विषयता का निरूपक हुआ ष्ठी कहता है कि ये विषय है इसी को कहते हैं पक्ष धर्मता या ज्ञानम इतना ष्या विषयत्व बोधनात्ष्ठिया तृतीया ष्ठी विभक्ति के द्वारा विषयत्व का बोधन हो रहा है किसी का विषय ज्ञान का विषयत्व तो बोधनात् ज्ञान ज्ञानस्य विषयत्व बोधना ज्ञान का विषयत्व को कहेगा ष्टी आगे आया पक्ष धर्मता तो उसमें पक्ष शब्द तो स्पष्ट है ये धर्मता क्या है धर्मता पदस्य संबंधार्थक संबंधार्थक तो इसमें समास कैसे कहेंगे तो संबंधार्थक है ना हो तो गए हाँ संबंध हो अर्थ हो यश तो ये धर्मता पद जहाँ आएगा उसका अर्थ हो जाएगा संबंध तो धर्मता क्या चीज को कहेगा संबंध को कहेगा क्योंकि संबंध ही उसका अर्थ है धर्मता पद संबंधार्थकम तो संबंध को कहने वाला संबंध ही अर्थो अर्थ धर्मता पद का अर्थ हो गया संबंध तो अभी किसका संबंध होगा जब हम धर्मता कहेंगे हमको बुद्धि में आता है कि धूमो में धर्मता है तो अर्थात ये धर्मता धूमो में संबंध है किसका संबंध धूमो में आएगा पर्वत का धर्मी का संबंध इसलिए जो यहां हुआ कि धर्मता पदस्य संबंधार्थक अर्थात धर्मी संबंधार्थक धर्म बन रहे धर्मी के साथ संबंध होगा तो धर्मी संबंधार्थक धर्मी का संबंध धर्म को कहेंगे तो वो किसका संबंध होगा कहना धर्मी का ही जैसे अभाव कहने से पहले बुद्धि में प्रति होगी इसी प्रकार धर्म कहने से पहले बुद्धि में धर्मी आएगा धर्मता पदस्य धर्मी संबंधार्थकवात्थ धर्मी का संबंधों को कहेगा यहाँ पर्वत हो गया पर्वत संबंधों को कहेगा यहाँ धर्मता संबंध अन्य धर्मता धर्मता जो पद है ये संबंध इसी का अर्थ है अर्थात धर्मता जहाँ आ गया आपका बुद्धि में आ जाएगा धर्मता का अर्थ संबंध क्योंकि उसका अर्थ वही है तभी तो अभी पक्ष धर्मता धर्मता के स्थान पर क्या लिख देंगे संबंध संबंध ये हो जाएगा तो ये हो गया धर्मी संबंध जहां धर्मता आएगा धर्मता का अर्थ संबंध क्योंकि धर्मता शब्द का अर्थ ही हो गया संबंध अच्छा तो एक एक शब्द सब का अर्थ दिखाते हैं कैसे विचार होना चाहिए आगे कहते हैं न कर्मधारे समुट गया कर्मधारेय समासन समस्यामान पदार्थ और अभेद संसर्ग लाभ नहा कर्मधारे समास होगा वहाँ समान पदार्थ दोनों एक ही है ऐसे कहा जाता है तो अभी आप कहते हैं कि व्याप्ति द्वितीय पंक्ति में दिया था व्याप्ति विशिष्टम च तद पक्षर्मता ज्ञानम ची कर्म धारे कर रहे थे तो कर्मधारा का अर्थ हो गया कि अभेद संसर्ग अर्थात तो जो व्याप्ति विशिष्ट होगा वही पक्ष ज्ञान होगा अर्थात पक्षधर्मता ज्ञान व्याप्ति विशिष्टम ज्ञानम इस प्रकार की हो जाएगा और विशिष्ट शब्द का अर्थ हो गया प्रकार प्रकार अर्थात व्याप्ति प्रकार पक्ष धर्मता विशेष्यकम ज्ञानम इस प्रकार की हो जाएगा जो ज्ञान पक्ष धर्मता विशेष्य को होगा वो ज्ञानम व्याप्ति प्रकार को होगा तो ये दोनों एक ही हो गया कर्मधारय तो उसी को कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट होगा अर्थात व्याप्ति प्रकार को होगा और पक्ष धर्मता विशेष्य होगा ये पक्ष या ज्ञानम कहते हैं जैसे घटस्य ज्ञानम कहने से घट विशेष्य बनता है इस प्रकार पक्ष धर्मता आया तो ज्ञानम बोलने से पक्ष धर्मता हो जाएगा विशेष तो दोनों में कर्म धारे हो जाएगा तो होने से कहते हैं व्याप्ति प्रकार कम अभिन्नम यथ पक्ष्य संबंध विषय कम ज्ञान पक्ष संबंध को विषय करता है संबंध शब्द कहाँ है धर्मता व्याप्ति प्रकार कम ज्ञानम जो व्याप्ति प्रकार ज्ञान है वही पक्ष संबंध विषय का ज्ञान है तभी एक ही ज्ञान है उस ज्ञान में प्रकार हो गया व्याप्ति और विशेष हो गया पक्ष संबंध तो एक ही ज्ञान है एक ही ज्ञान में ये विशेषण विशेष बन गए जैसे घटत्व तो प्रकार का घट ज्ञानम, ज्ञान कितना है एक ही है तो वहाँ घट विशेष हो गया घटत्व तो प्रकार का हो गया इसी प्रकार की व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता या ज्ञान घटत्व तो विशिष्ट घटस ज्ञान हम कह देते हैं ज्ञान तो और का तो प्रकार हाँ व्याप्ति प्रकार पक्ष धर्मता विशेष्यक इस प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो व्याप्ति व्याप्ति कम अभिन्नम व्याप्ति प्रकार प्रकार उससे अभिन्न हो गया पक्ष संबंध विषय कम ज्ञान तो एक ही ज्ञान है तो तो इति लभ्यते उसको परामर्श कहेंगे एवं सति अर्थात तो एक ज्ञान होना चाहिए जिसमें व्याप्ति प्रकार होना चाहिए जो ज्ञान और पक्ष धर्मता जो पक्ष धर्मता विशेष को होना चाहिए अभी कहते हैं देखिए एवं सती धूमो बन्ही व्याप्य आलोकोवान पर्वत एक ही ज्ञान है इति ये समूहालंबन ज्ञान है इसमें धूमो बन्ही व्याप्य इसमें व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है हो रहा है ये जो समूहालंबन ज्ञान इसमें व्याप्ति प्रकार आ गया आलोकवान पर्वत तभी तो अभी यहाँ पक्ष धर्मता का ज्ञान हो रहा है आलोकवान पर्वत आलोक का संबंध पर्वत के साथ है अभी व्याप्ति प्रकार भी बना और आलोकवान पर्वत भी हुआ तो होने से कहते हैं कि आपका लक्षण है व्याप्ति प्रकार का पक्ष धर्मता विषय का ज्ञान होना चाहिए आ गया किंतु धूम बन ही व्याप्य और पर्वत में आलोक है ये तो जो आलोक है ये बनी व्याप्य ऐसा निश्चय नहीं है अभी धूमो बनी व्याप्य किंतु पर्वत में कोई बिजली का आलोक दिख रहा है तो अभी निश्चय हो जाएगा पर्वत में बनी है नहीं हो पाएगा लेकिन धूम है तो बन धूमो तो नहीं है धूमो है ऐसा नहीं कहा धूमो बनी व्याप्य पर्वत आलोकबान पर्वत धूम ऐसा नहीं कहा तो आलोक है वो बनने का नहीं।, नहीं है तो वहाँ धूमो नहीं है तो नहीं होने पर भी इस प्रकार के आप तो कहते हैं कि धूमो बनी व्याप्य होना चाहिए और पक्ष धर्मता का ज्ञान होना चाहिए कि व्याप्ति का ज्ञान आना चाहिए कि पक्ष धर्मता का ज्ञान आना चाहिए दोनों आ गया इसमें हानि क्या हुआ ये निरूपित तो निरूपक नहीं रहा जो व्याप्ति कहते हैं वो व्याप्ति अभी निरूपक बना क्या ये ज्ञान का नहीं बना तो ज्ञान होता है एक समूहालंबन ज्ञान जिसमें अर्थात दो अंश आ गए उसमें एक दूसरा अंश है जिसमें ये व्याप्ति निरूपक नहीं बन रहे आलोकवान पर्वत इसमें व्याप्ति निरूपक नहीं बन रहे बन नहीं व्याप्य धूम ये अंश वहाँ निरूपक नहीं है तो यहाँ निरूपक तो इस प्रकार की भी चाहिए जो आपको पक्ष धर्म ज्ञान होता है वो निरूपित होना चाहिए व्याप्ति के द्वारा अर्थात व्याप्ति ही यहाँ उसी हेतु में रहना चाहिए जो व्याप्ति आप कथन करते हैं यहाँ आलोकवान पर्वत होने से आप आलोक का हेतु बनाते हैं आलोक में बनी का व्याप्ति ये नहीं है बन्ही का व्याप्ति धूम में है आलोक में नहीं है आलोकवान पर्वत कहने से इत्याकार समूहालंबने अपि उक्त परामर्श लक्षण अस्थि परामर्श का लक्षण कर दिए व्याप्ति प्रकार का होना व्याप्ति विशिष्ट होना चाहिए पक्ष धर्मता का ज्ञान होना चाहिए पक्ष धर्मता विषय का ज्ञान होना चाहिए दोनों अंश आ गया होने से इस प्रकार की समूह लंबन ज्ञान में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी तथा व्याहरणायता पक्ष हो गया पर्वत पक्ष निष्ठ विशेष्यता उसके द्वारा निरूपित होना चाहिए हेतु निष्ठा प्रकारता अर्थात जिसको आप हेतु बनाते हैं वो पक्ष में रहना चाहिए यहाँ क्या हुआ आलोकों का आप हेतु बनाते हैं आलोकवान पर्वत तो यहाँ विशेष्य कौन होगा पर्वत तो पर्वत निरूपित पर्वत निष्ठ विशेषता तरूपित तो आलोक निष्ठ प्रकार था? आलोक प्रकार है क्योंकि आलोकवान पर्वत सभी पर्वत आलोकवान नहीं है जिस पर्वत आलोकवान है वहा आलोक प्रकार बना तो पर्वत निष्ठा विशेषता निरूपिता या हेतु निष्ठा प्रकारता हेतु अर्थात आलोक आलोक निष्ठा प्रकारता आ गया किंतु तन निरूपिता व्याप्ति निष्ठा प्रकारता यह आलोक में बन का व्याप्ति है क्या तो नहीं होने से कहते हैं कि तन या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता ये अंश तो नहीं रहा इसलिए हम यहाँ लगा देंगे की हेतु में जो प्रकारता रहता है तन तो निरूपिता व्याप्ति प्रकारता तत्शाली ज्ञानिता निरूपिता अभी हमको परामर्श ज्ञान कैसा होता है कि ए, बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत पर्वत हो गया विशेष्य पर्वत में हमको क्या दिख रहा है धूम क्योंकि हम कहते हैं धूमवान पर्वत सभी पर्वत अभी धूमवान है क्या नहीं है तो इसी पर्वत के लिए प्रकार कौन बन जाएगा धूम तो हम कहेंगे कि पर्वत अनिष्ठ विशेषता धूमनिष्ठ प्रकारता ठीक है अभी धूम प्रकार बन गया अभी धूम और व्याप्ति ये दोनों में भी निरूपित निरूपकता होना निरूपित निरूपक होना चाहिए अर्थात धूमो में ही व्याप्ति का ये निरूपित्व आना चाहिए तो अर्थात ये जो धूम है वो व्याप्तिमान होना चाहिए तो तभी कहेंगे कि हाँ ठीक है अर्थात ये धूम तो साध्यो को प्रमाण करेगा धूम में अगर व्याप्ति नहीं आएगा तो धूमो में धूमो में अगर व्याप्ति आ जाएगा तो धूमो को विशेष्य मान करके व्याप्ति को प्रकार मानेंगे तो धूमो में जो विशेष्यता रहेगा उसका निरूपक हो जाएगा व्याप्ति में रहने वाला प्रकारता धूमो में विशेषता प्रकारता किस में रहेगी व्याप्ति में पर्वतों में विशेष्यता प्रकारता कहा रहेगी धूम में तो इसी प्रकार की आना चाहिए जैसे पर्वत में विशेषता धूमों में प्रकारता तो धूमो पर्वत में है इसी प्रकार की धूमों में विशेषता व्याप्ति में प्रकार धूम व्याप्ति धूमो में रहेगा इस प्रकार की होगा अगर ये नहीं होगा तो कहेंगे ये हेतु में तो आपका व्याप्ति नहीं है तो इसलिए अर्थात व्याप्ति में प्रकारता होकर के हेतु में विशेषता आना चाहिए और हेतु में प्रकारता होकर के पक्ष में विशेषता आना चाहिए ये चाहिए? अभी हेतु में प्रकारता भी आया किसके चलते पर्वत के चलते और हेतु में विशेषता भी आया किसके चलते व्याप्ति के चलते ये दोनों को एक मान लीजिए ये सब तो कल्पित तो धर्म है ना आप खाली विचार करने के लिए लेते हैं आगे देंगे ये सबको अर्थात धूम में विशेषता भी आया धूमो में प्रकारता भी आया ये दोनों को एक मान लीजिए पर्वत के चलते प्रकार हाँ धूम में विशेषता आया व्याप्ति के चलते और धूमो में प्रकारता आया पर्वत के चलते विशेषताप्ति के चलते व्याप्ति विशिष्ट धूम व्याप्ति मान धूमा ना इसे व्याप्ति प्रकार बनेगा प्रकार के चलते धूम में विशेषता है और कैसा है अभी धूम पर्वत के प्रति प्रकार है पर्वत पर्वत के के चलते धूम प्रकार आ जाएगा अभी धूम में दो चीज आया विशेषता भी आया है प्रकारता भी आया ये दोनों को एक ही धर्म मान लीजिए धर्मता कह करके ऐसे एक मान लीजिए तो होने से पर्वत विशेषता के द्वारा निरूपित हो गया धूम में प्रकारता धूम तो में प्रकारता के द्वारा निरूपित हो जाएगा व्याप्ति में प्रकारता धूम में प्रकारता के द्वारा कैसे कहते धूमो में जो विशेष्यता है वो प्रकारता ही है दोनों कुछ अलग नहीं है ये तो खाली धर्म कुछ लोग कहेंगे कैसे प्रतियोगी अलग अलग है ना अर्थात इसके चलते ये इसके चलते ये ये दोनों कैसे एक हो जाएगा क्योंकि ऐसे अगर मानेंगे तो फिर लक्षण थोड़ा अलग हो जाएगा अगर दोनों के एक मान लेंगे तो लक्षण ऐसा हो जाएगा पर्वत निरूपित विशेषता तिरूपित तो धूम निष्ठ प्रकारता तरूपित तो व्याप्ति निष्ठ प्रकार इस प्रकार की होना चाहिए अर्थात व्याप्ति हेतु में हेतु पक्ष में ये होना चाहिए तो अगर व्याप्ति हेतु में रहेगा व्याप्ति प्रकार बन जाएगा हेतु अगर पक्ष में रहेगा तो हेतु प्रकार बन जाएगा पक्ष विशेष बन जाएगा ये लक्षण होना चाहिए निरूपित लगा लेंगे तो निश्चय हो जाएगा कि व्याप्ति हेतु में है हेतु पक्ष में है निरूपित लगाने से निश्चित होगा और नहीं तो व्याप्ति अन्यत्र और हेतु किसको बना रहे हैं इस प्रकार के नहीं होना चाहिए अभी ये में व्याप्ति निरूपित नहीं। व्याप्ति निरूपित हेतु नहीं है व्याप्ति तो का प्रकार होता तो निरूपित आलोक का प्रकार होता नहीं है क्योंकि व्याप्ति आलोक में नहीं है हाँ। पंक्ति हो गया पक्ष निष्ठ विशेष्यता पक्ष तो सर्वदा विशेष बनेगा क्योंकि उसमें रहेगा तन तो निरूपिता हेतु निष्ठा प्रकारता तो निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता अर्थात पक्ष में हेतु हेतु में व्याप्ति ये होना चाहिए ऐसे तत्शाली ज्ञानों में परामर्श हो पक्ष में हेतु हेतु में व्याप्ति तो कैसे बनेगा पक्ष निष्ठा विशेषता क्यों आ रहा है विशेष क्यों बन गया संबंध होने से किसका संबंध हो गया हेतु का तो इसलिए हेतु में आ जाएगा प्रकारता तो हेतु निष्ठा प्रकार और हेतु में प्रकारता, हेतु में विशेषता क्यों आ गया तो ये जो प्रकार तन निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकार व्याप्ति में प्रकारता क्यों बनता है क्योंकि हेतु में विशेषता आता है बोल करके ये निरूपित हो गया यहाँ हेतु में विशेषता के चलते व्याप्ति में प्रकारता हेतु में विशेषता प्रकारता को एक मान करके कह दिया आगे दिखाएंगे दो लक्षणों अलग अलग ये भी दिखाएंगे अच्छा। तो, तो पूर्व तो तो में प्रकारता हेतु में जो प्रकारता या हिंदी वाला थोड़ी है <laughs> से यद अर्थात वही दोनों को एक ही कहने के लिए ना यद नीलम तदेव कम नीलम यद कमलमिता दोनों एक हो गया न न निरूपिता हुआ ना वहाँ दोनों अर्थात या हेतुनिष्ठा प्रकारता निरूपिता है निरूपिता और प्रकारता ये दोनों एक ही है पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता पक्षनिष्ठ विशेषता है उसके द्वारा निरूपिता कौन होगा प्रकारता, है। प्रकारता। इसलिए निरूपिता और प्रकारता में समानाधिकरण है अच्छा अर्थात आगे फिर हेतु में जो प्रकारता रहा उसके द्वारा निरूपिता हो गया व्याप्ति में जो प्रकारता इस प्रकार के ज्ञान होने से उसका परामर्श कहेंगे ओम शंकर शंकराचार्य के